पटुतर पटुतम कहा जाएगा छात्रों को चैत्रपटु है तो मैत्र पटुतम है पटु है मैत्र पटुतर रहे तो यज्ञ व्यक्त क्या है पटुतम तो जो छात्रों में ही कहा जाएगा ना मतलब समान जाति वालों में कहा जाएगा ना तो यहाँ पर जो गुहितर और गुहितम तो जब गुहितम मनमना बना दख्या, मत मत भक्त बहु यहाँ गुहितम किसको कहा गया है भक्ति योग को तो गुतर किसको कहना चाहिए मतलब भगवत प्राप्ति के जो साधन है ना तो साधनों में ही कोई गुस्तम होगा कोई क्या होगा गुहित होगा तो इसके अनुसार कुछ लोग जो है ना गुह जो है ना वो ज्ञानम से क्या लेते हैं ज्ञान लेते हैं मसूदन तो यहाँ ज्ञान योग ही लेता है तो भाषकार यहाँ पर गीता वास्तु की व्याख्या आनंदगिरी करते हैं तो गीता साध लेते हैं तरफ हम आपको ध्यान में रख आनंदगिरी वैसा करते हैं नहीं वो मसूदन भगवत तो प्राप्ति के साधनों में कौन है कौन ग ऐसा तो अर्थ में भी भीड़ है सरस्वती के और शंकराचार्य अर्थ के अर्थों में बहुत भीड़ मतलब की तरह भीड़ हो गया है यहाँ पर दोनों का वहाँ भी है हाँ वहाँ वहाँ पंचदश के लिए, लिए यहाँ भगवत प्राप्ति के साथ उन्होंने सटके लगाया है है ना तो वो कोई गुहितर शब्द तो नहीं है ना वहाँ नहीं तो जब कोई गुहितम शब्द होंगे तो समान जाति वालों के बोधक होंगे या भगवत प्राप्ति के साधनों के बोधक होंगे ऐसा तो लुमें। है वहाँ भी आया है वहाँ भी गुहितर तो कुछ नहीं है ना अच्छा राज विद्या राजगुरी हम वहाँ गुई एक जगह आया है चलो फिर दिन हम अलग थे थे थे से इसको गुई वाले को इसे को देखे ठीक है तो यहाँ भगवत प्राप्ति के साथ यही बात सुधर रहे सिद्धांत चले यारे देखो भू आप में सुना फिर भी मेरे द्वारा कहे हुए वचनों को सुनो फिर भी भूयाफि है ना, फिर भी मेरे द्वारा कहे हुए वचनों को सुनो देखो सर्वगुहितम भूय सुनु मैं परम वचो मे दृढ़ वक्ष गुहितम भूय सुणु मैं परम वचाअसी मे इति तथा वक्षा देखिएतम अच्छा ऐसा लगाना सर्व गम परम वच भूय सुनो सर्वगुहितम परम बचा भूया सुनू मैं पर कर लेना मेरे सबसे गोपनी मेरे उत्तम वचनों को फिर से सुनू सबसे गोपनी मेरे उत्तम वचनों को फिर से सुनू लग जाएगा अब कहते हैं मैं दृढ़ मेरे, मेरे अत्यंत इष्ट हो तो गुहत्तम वचनों को क्यों सुना रहे हैं तो उसका कारण है मैं दृढ़ इष्टासी क्योंकि मेरे, मेरे अत्यंत इष्ट हो मेरे अत्यंत स्टोटी अर्थ है इस कारण से तथा इस कारण से इसके पश्चात हितमी अर्थ हित कहता हूँ क्या कहता हूँ हित हूँ देखेंगे वास्तव में सर्व गुतम है ना यहाँ सर सर्व गुतम अर्थ है सर्वगुध्या अत्यंत रहस्यम की सभी रहस्य विषयों में अत्यंत रहस्य गुहित अर्थ क्या होता रहस्य सभी रहस्य विषयों में अत्यंत रहस्य रहस्य रहस्य क्या होता है एकांति रहस्य एकांत भवा जिसका एकांत में उपदेश किया जाए उसे क्या कहते हैं रहस्य कि सभी रहस्य में अत्यंत रहस्य को असक्रिय उत्तम अपनी बार बार कहने पर भी सभी रहस्यों में अत्यंत रहस्य बार बार कहा जाने पर भी मेरे उत्तम वचनों से पुनः सुनू बार बार कहा गया ये रहस्य भूया कर से पुनः सुनू मैं करम परम करम मतलब उत्तम बचा कर से वाक्यम, मेरे उत्तम वाक्यों से फिर सुनो अब जो क्यों भगवान क्यों कह रहे हैं तो बताते हैं ना भयाद बख्मी कि भय से नहीं कहूँगा कुछ लोग डर से बोलने लगते हैं ना डर से कोई बात करने लगते हैं कि हम इस पर बात कह रहे हैं ऐसा तो भगवान कहते हैं भयाद ना बख्श्यामी मैं भय से नहीं कहूंगा हुआ अर्थ कारणादपी न बख्श्या हुआ अर्थ अर्थकारनादी ना बख्श्यामी अथवा स्वार्थ के कारण भी नहीं कहूँगा कुछ लोग स्वार्थ से कुछ कहना शुरू कर देते हैं बोले हम के लिए बड़ी झटकर बात कहें क्यों कहते हैं स्वार्थ से प्रेरित होकर कह रहे हैं भगवान कहते हैं भयाद न बख्मी भय के कारण नहीं कहूंगा हुआ अर्थकारनादी न बख्यामी अथवा स्वार्थ के कारण भी नहीं कहूँगा तभी किम तो फिर क्यों कहेंगे किमर्थ बख्या क्यों कहेंगे तो इसका अर्थ प्रिय क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो विष्टा का अर्थ है प्रिया मे करते मम बेडम करते, आभे विचारेन। आभे विचारेन करते तो मतलब अनिवार्य रूप से निश्चित रूप से क्योंकि मेरे निश्चित रूप से फ्री हो कैसे फ्री है निश्चित रूप से फ्री हो अत्यंत फ्री हो इसी कृपा करता ऐसा समझकर तथा कर उस कारण से तथा का मतलब अत्यंत फ्री होने के कारण अत्यंत प्रिय होने के कारण व्यामी करते कथितमीते हितम हितम करते हित वचन को हितम का क्यार्थ है भाष्यकार ने हितम कर्थ किया यहाँ पर कि परम तो क्या है यहाँ पर तो हाँ ठीक है हितम कर्थ क्या किया है परम और परम कर्थ कर दिया ज्ञान ज्ञान प्राप्ति नहीं। प्राप्ति ये भाष्यकार ने अर्थ कर दिया है ना अब यहाँ पर श्लोकों में कहीं ऐसा नहीं होगा कि ये ज्ञान प्राप्ति के साधन ऐसा कुछ नहीं भाष्यकार ने जो अपना सिद्धांत बनाया ना ज्ञान से मुक्ति उस कारण अर्थ कर दिया हितम कर्थ परम परम का क्या अर्थ ज्ञान प्राप्ति साधनम क्योंकि वह सभी तो में अत्यंत हित है क्योंकि वह सभी तो में अत्यंत हित है कौन ज्ञान प्राप्ति का साधन अत्यंत हित है अब देखेंगे तद किम हुआ क्या है वह क्या है जो कहेंगे ना मतलब ये जो मेरे उत्तम वचनों से अत्यंत गोपनीय रहस्य को सुनो तो अत्यंत गोपनीय रहस्य क्या है अत्यंत गोपनीय रहस्य क्या है तो वो देखो अत्यंत गोपनीय क्या है यह ऐसा प्रश्न राह से क्या हैन मना भवा मन मना मद भक्त मद्याजी भवा मनमा मद भक्त मद्याजी भवा ममस्करो देखो यहाँ पर मन मना भवा मत भक्ता भवा मत दयाजी भवा मन मना भाव मेरे में मन लगाने वाला हो मेरे में मन लगाने वाला हो मत भक्ता भाव मेरे भक्त हो जाओ मेरे भक्त हो जाओ मत दयाजी भाव मेरा यजन करने वाला हो जाओ मेरी आराधना करने वाला हो जाओ माम नमस्कार मुझे नमस्कार करो मुझे नमस्कार करो माम एवं ये जोड़ लेना ऐसा करने से माँ में वैश्वि मुझे ही प्राप्त हो गये ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त हो गए या मेरे ही रूप को प्राप्त हो गए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए माँ में वैश्वि ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त हो गए सत्यम प्रतिज्ञाने तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्यों सत्य प्रतिज्ञा करते हैं क्यूँकी मैं प्रिया तू मुझे प्रिय है मन मना भाव का है मत चित्तो भवा मत चित्ता भो मेरे में चित्त लगाने वाला हो जाओ मत भक्ता भवा इसका मत भजनो कि मेरा भजन करने वाला हो जाओ मेरा भजन करने वाला हो जाओ मद याजी भव मतलब मेरा यजन करने के स्वभाव वाला हो जाओ मेरे यजन करने के स्वभाव वाला हो जाओ माम नमस्कार नमस्कार मे करू नमस्कार भी मुझे ही करो नमस्कार भी मुझे ही करो सब में भगवान विद्यमान है इसलिए सबको नमस्कार किया जाता है भगवान को ही किया जाता है नमस्कार अच्छा सत्र एवं वर्तमान से कर उन कर्मों में इस, इस प्रकार वर्तमान मनुष्य या उन कर्मों को इस प्रकार करने वाला मनुष्य मुझ वास्तुदेव में ही समर्पित किए हुए सभी साध साधन और प्रयोजन वाला व्यक्ति समर्पित तो किए हुए सभी साध साधन प्रयोजन वाला व्यक्ति यहाँ तीन वस्तु में साध्य साधन और प्रयोजन साध्य से लेंगे यहाँ पर भजन और यजन आदि क्रियाएं क्या भजन और भजन और यजन आदि क्रियाएं क्या है यहाँ पे साध्य है और साधन क्या है वाक मन वाणी मन और काय भजन भजन यजन तो ये हो गए साध्य और साधन क्या है मन और क्या है तन यही साधन है ना वाचा होगा मन और तन क्या हो गए उनके साधन हो गए और तो प्रयोजन हो गया स्वर्ग आदि स्वर्ग और भगवत प्राप्ति स्वर्ग उमोक्ष यही हो गया ना फल पंखी लगे जी साध साधन और प्रयोजन प्रयोजन करके फल तत्र एवं वर्तमान उन कर्मों में इस प्रकार वर्तमान मनुष्य मुझ वासुदेव में ही समर्पित किए हुए सभी साधन और फलवाला लग जाएगा उन कर्मों में इस प्रकार वर्तमान मुझ वास में ही समर्पित किए हुए सभी साधन और फलवाला मनुष्य फलवाला वाला तू मुझे ही प्राप्त होगा मुझे ही प्राप्त होगा या मेरे पास ही आएगा मेरे पास ही आएगा शरीर क्रिया और फल हो जाए क्या साधन से साध्य हो गया भजन यजन आदि क्रियाएं साध्य क्या हुआ भजन यजन आदि और साधन क्या हुआ वाणी मन शरीर इन्हीं से संपन्न होगी वाणी मन और शरीर और फल क्या हो गए प्रयोजन करते फल हो गए स्वर्ग और मुक्ष तो सबको भगवान को ही अर्पित कर दिया मतलब जिसके लिए साध्य साधन फल सब कुछ परमात्मा ही है साध साधन और फल सब कुछ क्या है ये मतलब है समझिए इसके लिए श्राद्य साधन और फल सब कुछ परमात्मा ये इस प्रकार वर्तमान मुझे वासुदेव में ही समर्पित किए हुए सभी श्राध्य साधन और फल वाला मनुष्य मुझे ही प्राप्त होगा या ऐसा मुझे ही प्राप्त होगा या मेरे ही पास आएगा मुझे ही प्राप्त होगा मतलब मेरे स्वरूप को प्राप्त होगा मेरे सभेद को प्राप्त होगा ऐसा चीजा करते हैं सत्यम ते तो प्रति सत्यम ते प्रति एक अर्थ है सत्याम प्रतिज्ञा करो मी या प्रति जाने का सत्य प्रतिज्ञा कि तेरे लिए तस्वीर भिष़। के यह तस्वीर वस्तु में इस वस्तु के विषय में तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ मुझे ही प्राप्त हो जाएगा है ना इस विषय में सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ यथा प्रियासी में क्योंकि तू मुझे प्रियम भगवता सत्य प्रतिज्ञ तुद्धवा इस प्रकार भगवान का सत्य प्रतिज्ञा तू जानता भगवान का सत्य प्रतिज्ञा तो जानकर यहाँ पर ध्यान देना सत्या अभ्याहता प्रतिज्ञा संकल्प है ना सत्या अभ्याहता प्रतिज्ञा संकल्प मतलब अभ्याह संकल्प है जिनका अभ्याह प्रतिज्ञा है जिसकी मतलब जिनकी प्रतिज्ञा किसी से कटती नहीं है तो भगवान का सत्य प्रतिज्ञा तो जानकर के अथवा भगवान को क्या कहेंगे भगवान की सत्य प्रतिज्ञा जानकर भगवान के सत्य प्रतिज्ञा जानकर भगवत भक्ति के अवश्यम भावी मोक्ष फल को समझकर भगवत भक्ति का अवश्यम भावी मोक्ष फल भगवत भक्ति का फल क्या है मोक्ष अब अवश्यम भावी समझते हैं कि अवश्य होने वाला अनिवार्य रूप से होने वाला मोक्ष फल किसका है भगवत भक्ति का मोक्ष फल किसका है भगवत भक्ति का और कैसा फल है वो हाँ संदिग्ध फल नहीं है ना कि भगवत भक्ति के अवश्य मोक्ष फल को समझकर समझ कर भगविकायणो भवेते एकमात्र भगवान की शरण हो जाना चाहिए या एकमात्र भगवान के एकमात्र मात्र भगवान की शरण का आश्रय लेना चाहिए एकमात्र भगवान की शरण का आश्रय लेना चाहिए यह वाक्यार्थ है यह वाक्यार्थ है अच्छा यहाँ पर देखेंगे हो गया अब चलिए यहाँ पर तो ये है कि ये गुहितम क्या अब यहाँ पर ध्यान देना श्लोक से ये साधन रूप में ऐसा कहने से मुझे ही प्राप्त हो जाएगा चलो कोई बात नहीं एक दिन हम अलग से गुईतर गुहितम को अलग से बताएंगे पूरा हो तो समाप्ति के समय आगे देखेंगे कर्मयोग निष्ठा या परम रहस्यम कर्म योग निष्ठा के परम रहस्य ईश्वर शरणागति का उपसंधार करके कर्मयोग निष्ठा के परम रहस्य ईश्वर शरणागति के वर्णन का उपसंहार करके कर्मयोग निष्ठा का परम रहस्य क्या है ईश्वर शरण ईश्वर शरणागति के वर्णन का उपसंहार करके अतिदानी इसके बाद अवे अवे कर्म योग निष्ठा का फल सभी वेदांतों में कहे गए सम्यक दर्शन को कहना चाहिए सभी वेदांतों में कहे गए कर्मयोग निष्ठा का फल समय दर्शन समय दर्शन करते क्या है यथार्थ ज्ञान ज्ञान योग है न कर्मयोग का फल क्या है समय दर्शन समय दर्शन करते ज्ञान और वो ज्ञान क्या कहा सभी सभी से, सभी से? अब सभी वेदांतों वाक्यो से विहित कर्मयोग निष्ठा के फल सम्यक ज्ञान को कहना चाहिए इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए भगवान का नहीं नहीं क्या बोले ये है यही नहीं नहीं नहीं भगवत भक्ति समय ज्ञान नहीं है भगवत भक्ति को भाषाकार साधन मानते हैं है ना साधन मानते हैं ज्ञान समय ज्ञान का ये भाष्यकार तभी तो यहाँ बोला न चौसठ में कि ये हितम, हित क्या है ज्ञान प्राप्ति के साधन तो मन मना मत भक्तों भक्तो ये क्या है ज्ञान प्राप्ति के साधन ऐसा करते हैं अच्छा अब देखेंगे अहम सर्व पापेमी परितम शरण ब्रजे या माम एकम शरण सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा क्या करने से शरण में आने से सभी धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ जाओ ऐसा करने से मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा माँ से हे अर्जुन शोक मत करो अब यहाँ पर सभी घर में है ना तो भाष्यकार जो है ना यहाँ धर्म सद को अधर्म का भी उपलक्षण मानते हैं की धर्म अधर्म सभी का त्याग करके तो सभी का त्याग करके क्योंकि भाष्यकार का कहना है कि गीता में नैकर्म का प्रतिपादन किया गया है गीता में किसका प्रतिपादन किया है सर्वकर्म संस का प्रतिपादन किया गया है की तो अर्जुन ने क्यों नहीं किया बोला अर्जुन छत्री था उसका उसमें अधिकार नहीं था तो अधिकारी के लिए जो सम्मुख अधिकारी है उसके लिए ही प्रतिपादन किया जाता है और किसी के लिए जो सब विचारणी बातें हो जाती है ना तो भक्त गहर मानते है की यहाँ जो है ना गीता में किसका प्रतिपादन किया है कर्म का सर्वकर्म संस का इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो सभी धर्मा धर्म रूप सभी कर्मों को छोड़कर सभी कर्मों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जाओ मतलब एक अद्वित सभी भूतों का आत्मा ईश्वर में ही हूँ मतलब एक अद्वित सभी भूतों का आत्मा ब्रह्म में ही हूँ ऐसा अच्छा समझ लो ऐसा समझ लो ये शरण में आने का भगवान भाष्यकार करते हैं एक मेरी शरण में आने का मतलब क्या है एक अदी परमात्मा में ही हूँ ऐसा निश्चय कर लो देखेंगे यहाँ पर आप तो बोले न संजुग दर्शनम सर्व वेदांत वीतना वक्तव्य मिटिया लगाइए सर्वे, सर्वे चाहते धर्म क्या सर्वधर्मा हम्म यहाँ पर सर्वे चाहते धर्म क्या कर्मधारे समा है क्या समास सम है सर सर्वधर्मा सभी धर्मों को छोड़कर धर्म तो शब्द के द्वारा यहाँ पर अधर्म का भी ग्रहण होता है लक्षणा वृत्ति से है ना लक्षणा वृत्ति से यहाँ पर धर्म शब्द के द्वारा अधर्म का भी ग्रहण होता है क्योंकि गीता शास्त्र में नैष्व कर्म का विवक्षित नैषकर्म में सार्थ होता है सर्व कर्म संन्यास क्यूँकी गीता शास्त्र में सर्व कर्म संन्यास का भी वक्षित तत्व है गीता शास्त्र में क्या विवक्षित है सर्व कर्म संन्यास विवक्षित है क्या ये बात कैसे मालूम है क्योंकि ना विरतो दुश्चर है ना कि जो दुश्चरित से विरत नहीं हुआ है दुराचार से विरत नहीं हुआ है ना प्रज्ञात ऐसा होती है कि वो प्रज्ञान से वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है तो दुश्चरित से जो विरत नहीं हुआ है वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है तो दुश्चरित्र मतलब धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा और कैसे धर्मम क्या की धर्म व धर्म को छोड़ दो इत्यादि महाभारत की स्मृति हो गई भाष्यकार स्मृति से अतिरिक्त सभी के लिए इत्यादि यह बात सिद्ध है क्या सिद्ध है शास्त्र में है सर्वान पर इसका क्या अर्थ है सर्व कर्माण संस से सभी कर्मों का सन्यास करके है ना परम परिवराजित होकर मेकम एक मेरी श्रण में आ जाओ एक माम कर् क्या किया है सर्वात्मान सबकी आत्मा समान वो परमात्मा कैसा है समान है जिसमें नहीं है ना सभी मतलब सभी भूतों के आत्मा समान सर्व भूतों में स्थित प्राणियों में स्थित ईश्वर अच्छा अवकैसा है गर्भ जन्म जरा मरण से रहित में ही हूँ लगाइए एक मेरी शरण में आ जाओ अर्थात एक सर्वात्मा सम सभी भूतों में स्थित ईश्वर अच्छुत गर्भ जन्म जरा मरण से रहित ऐसा लगाना गर्भ जन्म जरा मरण से रहित ईश्वर अच्छी सभी के आत्मा समान सभी भूतों में स्थित एक मैं ही हूँ एक मैं ही हूँ ऐसा निश्चय कर लू इसी एवं इस प्रकार से एकम शरण एक शरण में आ जाओ शरण में आ जाओ मतलब न मत्ता अन्य दस्ती मेरे से अन्य कोई नहीं है एक क्या गर्भ जन्म जरा मरण से रहित तो ईश्वर अच्छु समान सर्वभूतों में स्थित सर्वात्मा में ही हूँ मैं ही मेरे से अन्द कोई नहीं है ऐसा कर लो एक का मतलब अन्न कोई ऐसा नहीं है मैं और हरे, और हरे भी हूँ कर लू ऐसा अब यहाँ शरण सब जगह और आया था बासठ में वहाँ शरणम गिक्थ क्या किया था मतलब यहाँ पर ये शरणम गिकार्थ आश्रय क्रिया पर था ना इसका क्या मतलब था कि आश्रय स्वीकार कर लो मुझ्वर का आश्रय वहाँ अदुति मैं हूँ ऐसा समझ लो वहाँ नहीं किया था वहाँ आश्रय स्वीकार करने का ठीक यहाँ पर भाषा किया ब्रज वहाँ मतलब आश्रय स्वीकार करने की बात है आश्रय मतलब की भगवान ही मेरे सब कुछ है सर्वस्त परमात्मा ही है इस प्रकार वहाँ स्वीकार करना है उनको और यहाँ पर क्या माना है कि एक रुचि की परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा निश्चय करना है वहाँ आश्रय आश्री भाव है ना? भगवान जो है स्वामी है अपना से ऐसा भाव वहाँ पर है तो स्वीकार करने की बात की और यहाँ पर ऐसा है ऐसा करने से क्या होगा आम स्वाथ स्वाम एवं निश्चित बुद्धिम स्वाम करता एवं निश्चित बुद्धिम ऐसे निश्चित बुद्धि वाले तुझे जो एक रुचि की परमात्मा मैं ही हूँ ऐसा जानता है ऐसा समझता है ऐसे निश्चित बुद्धि वाले तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा सर धर्मा धर्म बंधन के रूप धर्म रूप सभी बंधनों से धर्मा धर्म धर्म रूप सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा कैसे तो स्वात्म तो भाव प्रकाशीकरण करते है की अपनी, अपनी आत्मस्वरूप अपनी को प्रत्यक्ष कराते अपने आत्मस्वरूप के प्रत्यक्ष के द्वारा अपने स्वरूप के प्रत्यक्ष कराने के अपने आत्मस्वरूप के प्रत्यक्ष के द्वारा अपने आत्मस्वरूप के प्रत्यक्ष के द्वारा तुझे धर्म धर्म रूप सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा कैसे आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष कराते आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराते उत्तम चा और भगवान ने कहा है ना आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्व आत्मभावस्था हम्म ज्ञान दीपेन है ना या इस न ज्ञान दीप क्या है अहम ब्रह्माष्टी इस प्रकार बुद्धि वृत्ति रूप दीप के द्वारा आत्मस्था है ना कि आत्म <sair Jazz> रूप से स्थित होकर के आत्म रूप से स्थित होकर के ये निकालना कहाँ का श्लोक है निकालिए वहाँ कैसा किया क्या रुआ है? आप व्यवस्था यहाँ पर किया था अंताकरण की वृत्ति विशेष अंताकरण की अंताकरण की वृत्ति में स्थित अंताकरण की वृत्ति में स्थित है जो आम ब्रह्म, इस जो ब्रह्मा इस प्रकार जो ब्रह्मकार अंताकरण की वृत्ति होगी उसमें स्थित होकर के और ज्ञान दीप कर क्या कि किया था वहाँ विवेक प्रत्यय रूप किया था अच्छा वो आत्म, आत्म कर था कि आत्मा बुद्धि वृत्ति में स्थिति ज्ञान ज्ञान रूप दीपक दीपक के के द्वारा के द्वारा सबका नाश कर देंगे तो वही ले लेना चलिए इसलिए इसी आता इस कारण से माँचा माँ सूचा करता है शोकम माँ कारोक मत करो ये अर्थ हो गया है न गीता शास्त्र का देखेंगे पर देख लीजिए जो तो है उसके बाद यह निकाल लो इसमें है है नहीं नहीं नहीं आप इतना मोती क्यों हो मसूदन लीजिए अच्छा इसमें भी कौन बिल्कुल एक आदमी बाहर से वो बोले सब महात्मा यहाँ की स्त्री है क्या मैंने ऐसा क्यों क्या बोले कोई यहाँ सरस्वती है कोई गिरी है सरस्वती सरस्वती औरत नहीं सलग रहा, <laughs> रहा है समझूरत नहीं सकते नहीं कहते हैं शंकराचार्य के चारों शिष्यों की आगे गिरी कुछ है आगे। आगे। तो बाद में जो लोगों ने <laughs> कुछ नहीं कुछ नहीं बाद में रेड का लगा क्या कौन सी संख्या है थोड़ा को को हम बता रहे हैं तो रेखा थोड़ा मशपूदन का भी प्राय देखेंगे धर्म सब नहीं नहीं यहाँ पर अच्छा ना जीत ले लो है ना नष्कर्म है ना निष्कर्म का था तो उसके मतलब ये धर्म कार्य कर्म धर्म कार्य कर्मकर्म सब आया ना यहाँ पर उसके उसके वही लेना मिल गया इसमें मधुसूदन सरस्वती जो है अपना अभिप्राय बोलते है इसमें ये कहते हैं कि तीन निष्ठाएं गीता में तो अश्विनी गीता शास्त्रीय निष्ठा प्रियम शब्द साधन भावापन्म विवक्षिता मुक्त बौधा गीता शास्त्र में तीन निष्ठाएं कही गई हैं साब्य साधन भावापन्न कोई साध्य कोई साधन है मधुसूदन का कहना है की कर्मणत्म अभ्यर्थ्य सिद्धि बिंदत मानवा यहाँ पर कर्मनिष्ठा का उपसंहार हो गया स्व कर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धि मानवा यहाँ कर्म निष्ठा का उपसंहार हो गया अब देखेंगे तत्व माम तत्व ज्ञातवा तदंतरम यहाँ पर ज्ञान निष्ठा का उपसंहार हो गया तत्व माम तत्व तो ज्ञातवा तदंतरम यहाँ पर ज्ञान निष्ठा का उपसंहार हो गया आज ये मधुदन कहते हैं भगवत भक्ति निष्ठा भगवत भक्ति निष्ठा तो उभय साधन भूता उभय फल भूता क्या भगवत भक्ति निष्ठा तो कहते हैं उभय साधन भूता उभय फल भूता भक्ति निष्ठा तो कहते उभय साधन भूता उभय फल भूता ये दोनों का साधन है मतलब कर्म और ज्ञान दोनों का साधन क्या भक्ति यदि ईश्वर में प्रेम नहीं होगा तो निष्ठा में कर्म हो पाएंगे ईश्वर में कुछ भी प्रेम नहीं होगा तो ज्ञान ये हो पाएगा तो कहते हैं कि भक्ति निष्ठा जो है ये दोनों का साधन है उभय साधन भूता को भक्ति निष्ठा और एक बात तो यदि कहें साधन है इसका मतलब क्या है कि यह कर्म और ज्ञान के पहले ही जाएगी तो कहते हैं मधुसूदन ना उभय साधन भूता उभय फल भूता क्या दोनों का साधन और दोनों का क्या है फल है कर्म का भी फल क्या है भक्ति निष्ठा है और ज्ञान का फल तो भी क्या है भक्ति निष्ठा इन स्थिति में तारतम्य है पूर्व में तो भक्ति योग है और बाद में तो भक्ति योग एक जैसा रहेगा तो मधुसूदन कहते हैं कि उदय साधन भूता और वह फलभ ये कहते हैं तो अभी ध्यान देना तो ये कहते हैं कि सर्व सर्वधवान पर जो वह उपसंगार है भक्ति योग काम योग का, का उपसंगार कहा माना स्वाधर्म अभ्य सिद्ध मानवा और ज्ञान योग का तत्व माम सत्युवा भी सत्य रन करम पर और शंकराचार्य ज्ञान का तो यहाँ भी मानने लगे ना सर्वधमान प्रत्यज्ञा में भी तो मसूदन कहते हैं कि सर्व भगवान परित्यज्य यहाँ पर क्या है कि भगवत भक्ति योग कहा गया है ज्ञान योग नहीं कह गया है अंतर हो गया ना दोनों की व्याख्यान में और देखो भाष्यकार तो क्या मसूदन क्या कहते हैं आगे भाष्य कृत सर्व भ्रमान परित्यजकर्म संसा अनुवादेन मामेकम शरण व्रज इति ज्ञान निष्ठूप सिन्ता बात सब जा रही है भाष्य कृत सर्व भगवान परित्यजय सर्व कर्म संसान माम एक स्वर्णम व्रज्ञान निष्ठा इस प्रकार की सब धर्मान्यास का अनुवाद करके माम एकम स्वर्णम व्रज इस प्रकार ज्ञान निष्ठा में उपसंगा है ए? तो ये क्या कहते हैं आगे भगवत अभिप्राय वर्णन के एम वर आता भगवान के अभिप्राय के वर्णन करने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं भगवान के अभिप्राय को समझने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं इस प्रकार जो है ना उन्होंने शंकर से शंकराचार्य से अपना मतभेद व्यक्त कर दिया कि यहाँ भक्ति योग ही है सर सब प्रतिज्ञा में यहाँ ज्ञान निष्ठा नहीं है और भक्ति क्या है ये साधन भी है और फल भी है तो फल तो भक्ति ही है फल ज्ञान नहीं है मध्यूदन के अनुसार फल क्या है भक्ति ये मध्यूदन सरस्वती कहते हैं और इसका अपना मतभेद भी व्यक्त कर दिया भगवत अभिप्राय वर्ण ने वरा कहा श्री कृष्ण हम कैसे समर्थ हो सकते हैं, है ना अच्छा देख लेना कैसा है तो मतलब स्पष्ट व्यक्त कर दिया और जैसे आनंद गिरी क्या है ये शंकर भाषणों पर टीका लिखते हैं वैसे ही कवि तारे वेंकट नाथ वेदान देश रामानुज रामानुष भाषणों लिखते हैं और भारतीय दार्शनिक जगत में इनके समकक्ष कोई साहद भी हुआ हो बहुत इनके वे दूसरे ग्रंथ है बहुत कुछ लिखा है ने। जैसा नहीं। ना, ना, वैसा व्यक्ति भी कोई नहीं होगा वैसा व्यक्त भी कोई नहीं होगा वैसा जीवन भी पवित्र किसी का होना मुश्किल है वैसा विद्वान होना भी मुश्किल है और विद्यारण्य के ग्राम के ही है दोनों बाल सखा है विद्यारण और ये दोनों एक ही ग्राम के है सैठी है एक ग्राम के रहने वाले दोनों है विद्यारण तो क्या हो गए थे राजा के मंत्री विद्या वो वेदांध सी स्वामी उस समय उन सब वृक्ष से जीवन यापन करते थे उनते हैं कि जब खेत कोई काट लेगा पशु भीतर जाएंगे तो कर्ण कर्ण रहते है ना उनको खाके जीवन यापन करते थे तो जब विद्या किसी महाराजा के महामंत्री हो गए तो उनको बहुत कष्ट होता था कि तो मेरा मित्र इतना कष्ट उठाता है तो उन्होंने किसी को भेजा था पत्र लिख करके की आप यहाँ पर आइए महाराजा के दरबार में आपका उचित सम्मान होगा आपको उसको व्यवस्था दी जाएगी तो वो नहीं पर आए थे नहीं गए वो उन्होंने लिख करके दे दिया कि हमको भगवान के दास हैं हमको और क्या चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए जिसके भगवान ही सब जिसके सर्वस्व भगवान है उसको कुछ नहीं चाहिए उन्होंने मना कर दिया था मना कर दिया था उन्होंने सिर्फ दूसरे उन्होंने लिखा तो लिख करके विद्या को दिखाया विद्या ने उसमें एक बोला क्या शब्द एक अनर्थक है तो उन्होंने क्या के समर्थन में एक ग्रंथ और लिखा तो एक ग्रंथ और उन्होंने लिख दिया तो उन्होंने जो है ना वो वेदांत क्या कहते हैं मधसूदन से तो मतभेद स्पष्ट हो गए ना कि गीता का जो है ना तात्पर्य भक्ति योग में मस्सूद कहते हैं कर्म और ज्ञान दोनों का फल रखती है और शंकर के अनुसार क्या है ज्ञान का फल रखती है अंतर हो गए ना दोनों में एक ही मधसूदन सरस्वती शंकर संप्रदाय के होने पर भी स्पष्ट मतभेद यहाँ कह दिया वेदांविक तो दे, स्वामी क्या बताते हैं अधर्मम धर्मम इसी या कम से जो बुद्धि को उदाहरण लिखा है फिर भी ऐसा लिखना बुद्धि को उदाहरण लिख दिया अब शंकर ने जो है ना जो लिखा अच्छा ही लिखा ज्ञान में ही गीता का जो है ना परमसान होता है तो गीता में सर्व कर्म सन्यास कहा गया है इसलिए शंकराचार्य ने जो कहा अच्छा ही कहा है अब आगे पाठ ले ही बहुत लोग अपने अपने ढंग अर्थ करते है सर्व धर्मांतर ना कुछ लोग कहते हैं कि कर्त भुक्त भावों को छोड़कर है ना मैं करता हूँ मैं भूकता हूँ ऐसे भावों को छोड़कर कुछ लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति के विरोधी धर्मो को छोड़ करके ऐसा अलग अलग अपने अपने ढंग का भी है, है अब इसलिए इसलिए मसूदन की बात को माने आप गए थे ना किसी डॉक्टर को लेकर कैलाश मंडेश्वर के पास उन्होंने नहीं माना न मसूद सरस्वती को क्या बोला मसूदन के बारे में हम नहीं है उल्टा है कैसे हाँ हाँ गए थे किसी को लेकर वो बड़े अच्छे बड़े अच्छे संख्या जिनको लेकर ये गए थे बहुत महापुरुष हैं ऐसा आदमी मिलना अच्छी जितने मुश्किल है उनका तो जो जीवन में फल होना चाहिए उनके है प्रत्यक्ष महापुरुष है अच्छा महापुरु अब देखेंगे अश्विन शास्त्र तो अब इसीलिए है ना जो स्त्रोत्र साहित्य शंकराचार्य का कुछ और कहता है भाष्य साहित्य कुछ और कहता है है ना अलग अलग है ना दोनों का तो तो कुछ और कहता है अब स्टोर सो साहित्य को ये लोग छोड़ते हैं तो दूसरों का कहना ये तो तुम्हारा प्रचन्न बहुत होने के कारण ऐसी बातें बात है आप कह रहे हैं इसको महत्व दे रहे हैं तो तो तो इनके हैं सब नहीं लोगों का इस सूत्र साहित्य को नहीं मानते लोग तो वो कई इसका मतलब है कि वो न कारण है कुछ दूसरा ही है की मतभेद है ना दोनों मार्गो में वर्ष जाने हम शारी शारी। हाँ। के बाद चलो कोई बात नहीं एक सभी स्त्रोत्र की बात है अब देखेंगे अश्विन शास्त्र परमनी श्रेय साधनम निश्चितम कि ज्ञानम किम करूंगा अहोक उभयम तो यहाँ तो भाषाकार शंकर को मानना है वसूदन सूजन को मानना नहीं है ना के लिए भाग्य जो पढ़ते हैं ये अश्विन गीता शास्त्र इस गीता शास्त्र में परम का साधन परम कर परम कल्याण अर्थात मोक्ष परम निश्रेयस्कार इन गीता शास्त्र में मोक्ष का साधन निश्चित रूप से क्या ज्ञान है अथवा कर्म है इस गीता शास्त्र में मोक्ष का साधन निश्चित रूप से क्या ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा दोनों है अथवा क्या है दोनों है कुेह तो ये संदेह कैसे होता है ये संदेह कैसे होता है बताइए अब ये देखो भगवान ने जो कहा इस लोकों से सब स्पष्ट है फिर भी विद्वानों को स्वभाव है ना कुछ न कुछ करने का तो ये हो गया शंका आ गई क्या ज्ञान है या कर्म है अथवा ऊे है इन पक्ष हो गए ना मोक्ष का साधन निश्चित रूप से ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा ऊे है तो कुता कुता संदेहा यह संदेह क्यूँ होता है तो संदेह का कारण देखेंगे यद ज्ञातवामृतम अश्ते जिसको जान करके मोक्ष प्राप्त होता है जिसको जानकर अमृतत्व प्राप्त होता है तथा माम तत्व को ज्ञातवा विशेष अंतरम उससे मुझे तत्वता जानकर उसके पश्चात मेरे में प्रवेश कर जाता है इत्यादि वाक्य केवल ज्ञान से निश्रेयस प्राप्ति को कहते हैं इत्यादि वाक्य क्या है केवल ज्ञान से निःश्रेयस प्राप्ति को कहते हैं तो ये वाक्य ज्ञान से निश्रिय प्राप्ति को कहते हैं कर्मेव अधिकार वाक्यन इत्यादि वाक्य कर्मो की अवश्य कर्तव्यता को कहते हैं कर्म की अवश्य कर्तव्यता को दिखाते हैं दिखाते हैं या कहते हैं तो यहाँ पर कर्म हो गया साधन hmm. इस प्रकार ज्ञान और कर्म की कर्तव्यता का उपदेश होने से ज्ञान कर्म दोनों की कर्तव्यता का उपदेश होने से मिला करके भी मिला करके भी मोक्ष वेतुत्व होगा जब दोनों कहा गया है तो तीसरा पक्ष क्या हुआ जब दोनों कहा गया तो मिलाकर के मोक्ष हेतु हो ऐसा इस प्रकार ज्ञान कर्म दोनों की कर्तव्यता का उपदेश होने से मिलाकर कर भी मोक्ष हेतु होगा इसलिए संदेह होता है ती, तीन हो गई ना तो पुनः अत्र मीमांसा फलम किम की कि पुनः यहाँ विचार का फल क्या है जो विचार किया जा रहा है न की गीता शास्त्र में मोक्ष का साधन क्या है ज्ञान है कर्म है या उभय है तो अत्र मीमांसा पुनः यहाँ पर विचार का फल क्या है इस विचार का क्या फल है तो ये देखेंगे ये उत्तर ननु तय यह ही फल है क्या ऐसा अन्यतमस्य परम निश्रेयस साधनत्व उदाहरणम इनमें से किसी एक का है ना इन तीनों में से किसी एक के परम निश्रेयस के साधनत्व का निश्चय करना परम निश्रेयस के साधनत्व मनोमोक्ष के साधनत्व का इन तीनों में किसी एक के मोक्ष सा जन का निश्चय करना ही इस विचार का फल है अतः इस कारण से इसे इस कारण से इसका विस्तार पूर्वक विचार कर लेना चाहिए अतः अतः का करके स्मार्ट कारणा एक विस्तार पूर्वक मीमांसम करके विचार कर लेना चाहिए इसका विचार कर लेना चाहिए गीता शास्त्र में मोक्ष का साधन निश्चित रूप से ज्ञान कहा गया है या कर्म कहा गया है या दोनों कहे गए हैं ये कर लेना चाहिए अब इसके बाद इतना सिद्धांत कहना भाषाकार रह गया है इसके जाएगा सिद्धांत ओम पूर्ण मद पूर्ण निधम पूर्ण पूर्णमुद्यू पूर्ण मद